नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वल्दी और हैप्पी होंगे और कई बार हम लोग जो है सैटरडे के दिन शाम में आपसे मुलाकात होती है सभी हमारी युवा साथियों से और ख़ास करके हम लोग जिस विषय को लेकर बात करते हैं वो विषय ऐसा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने करियर को बहुत अच्छा बनाए और

करियर को बनाने के पहले जो है हमारी अपनी अगर पर्सनालिटी डेवलप हो जाए हम अपने पर्सनालिटी को अच्छा कर लें तो फिर हम किसी भी करियर को चुन लेते हैं तो उसमें बेहतर बना सकते हैं उसमें बेहतर काम कर सकते हैं तो आइए बिगनिंग ऑफ द करियर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बात करते हैं आज और हमारे साथ सोनिया जी दिल्ली से जुड़ी हुई है और आप रेडियो आर्टिस्ट रहे हैं और अलग अलग आपने विशेष मोटिवेशनल टॉक्स दिया है लोगों को मोटिवेट किया है रेडियो पर बात की

और गाने और संगीत के साथ भी आपका रुझान बड़ा अच्छा है और आप गीत भी गुनगुनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप आज हमारे सभी युवा साथियों को करियर डेवलपमेंट पे बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं निश्चित तौर पे पर्सनालिटी अगर हमारी अच्छी हो जाती है तो बेहतर करियर का चूज करना भी आसान हो जाता है तो आइए युवा साथियों आज हम लोग हमारे साथ हमारे खास मेहमान

सोनिया जी हैं उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से सोनिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार थैंक यू सो मच जी सोनिया जी कैसे हैं आप मैं बहुत बढ़िया हूँ

जी जी जी मैं चाहूंगा कि आज हम लोग जिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं तो ये शब्द बड़ा कॉमन है और लोग चाहते भी हैं कि ये चीजें इस तरह की बातें हो और हम अपना करियर को या अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये क्या वाला है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताए जी देखो युग बदलता है समय बदलता है तो उसके साथ बहुत

हमारे जीवन में आते हैं आज भी अगर हम पचास साल पहले मुड़के देखें तो पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट को कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं गया क्यों नहीं देखा गया क्योंकि नहीं था आबादी नहीं थी जॉब फील्ड में लोग नहीं जाते थे ज्यादातर लोग दुकानदारी या अपने घर के बिजनेस को ही अपना हुँ, सोर्स ऑफ इनकम समझते हुँ, थे तो उसमें पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट की ही नहीं पड़ी पर आज आज का सिनारियो तो हम सब जानते हैं

छोटी से छोटे फील्ड में भी हम अगर जाएं तो क्या देखते हैं कि भर भर के कंपटीशन है है ना? तो जब और जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो क्या चूज करता है उसके पास बहुत ऑप्शन है है ना उसके पास सौ कैंडिडेट हैं और उसमें उसको दस ही चूज करने तो आप समझ सकते हैं वो दस किए जाएंगे पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट यहाँ मतलब अपने व्यक्तित्व

सुधार लाना इसका मतलब ये नहीं कि आपका व्यक्तित्व है या आप उसको बहुत चेंज करना चाहते हैं नहीं छोटी छोटी बातों को दूसरों से बेहतर समझना ये भी कोई नहीं कहा जाता अपने आप को मैं बहुत बड़ा हूँ या मेरे में मैं ऊपर नीचे हूँ नहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपने आप को निखारना अपने आप को और बढ़कर बनाना जो आप है सुधार तो सबको अच्छा

है, है ना तो जिस चीज में आप काम करते हैं उस चीज को अगर आप और निखार लाते हैं तो आपका चूज किया जाना निश्चित है तो इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले अपने आप को तैयार करना अपनी कमियों को दबाना ये नहीं कहती कि कुछ कमियां ऐसी हैं जिसको आप नहीं कर सकते

तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है देखो अगर आपकी नाक नाकड़ी है या आपके कान वैसे हैं ना तो आप सोचोगे कि इसको मैं कैसे बदलाव लाऊं नहीं उसको एक्सेप्ट करना है पर पर्सनालिटी का मतलब है अंदरूनी आपका वर्चुअल जो हैबिट्स है ना उन चीजों में बदलाव लाकर अपने आपको बेहतर से बेहतरीन बना हुँ, जैसे हुँ, कहते हैं चलती का नाम गाड़ी ठीक है वो खिलाड़ी जी

चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि पर्सनैलिटी क्या है उसके बारे में आपने जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपने क्लियर किया कि जो हमारा फिजिक्स है जो चीजें हमको ईश्वर ने दी है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते लेकिन उसे हम स्वीकार करते हुए उसको मेंटेन कर सकते हैं और जो पर्सनैलिटी की बात है जो हमारी सोच की बात आपने बताया जो हमारा इनर पासपेक्ट है

उन चीज़ों में हम बदलाव ला सकते हैं हम अच्छा सोच सकते हैं अच्छी भावनाएं रख सकते हैं रचनात्मक सोच सकते हैं तो ये एक्चुअली में हमारा जो है इनर पर्सपेक्ट की बात आती है पर्सनालिटी की बात आती है अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं हम वैल्यूज को अपने लाइफ में लाते हैं तो वो चीज़ें हमें जो है आ, बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे लाइफ में ऐसा कहा जाता है कि आप कौन हो ये जरूरत नहीं है

लेकिन आप कैसे हैं ये बहुत मायने काम करता है इसलिए दोनों का जो कॉन्सेप्ट है हमें क्लियर से समझना चाहिए हम ये नहीं बताएं कि मैं इसका लड़का हूं मैं इसका बेटा हूं मैं ये हूं मैं वो हूं लेकिन दूसरे आपके लिए ये कहें कि ये बंदा ऐसा है

तो क्या हम लोग इस चीज पे कभी काम नहीं कर पाते शायद ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसी विषय को लेकर काम करा जाता है तो आइए मैं सोनिया जी से एक और सवाल पूछना चाहूंगा जो सवाल बहुत ही सिंपल है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम समझ गए कि पर्सनैलिटी क्या है किसको कहा जा रहा है तो अब ये पर्सनैलिटी को कैसे हम लोग

डेवलप करें कैसे हम लोग इन चीजों को समझे और विकसित करें अपने पर्सनैलिटी को जी जी थैंक यू फॉर द क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने जी, जी. कि पर्सनैलिटी में हम सुधार कैसे लाए क्या है पर्सनैलिटी अंदर बाहर का नहीं बाहर का आवरण जैसा भी स्वीकार करें ठीक है ना बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे एक्ट्रेसेज हैं जो हाइट के साथ भी जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज

जी किया उसके बाद भी वो बहुत सक्सेसफुल हुए है ना तो ऐसे ही बहुत सारे फील्ड में आपका जो बाहर का आवरण है यानी हाइट और कलर ये इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए पर आप अंदर के गुणों को विकसित करके आगे बढ़ते हैं ना तो वो आपको करिस्मेटिक पर्सनालिटी का लू देता है तो ये जो आपने सवाल पूछा की हम कैसे ग्रो करें ब्यूटिफुल क्वेश्चन तो पहला इसका एजेंडा मैं तीन बात करूंगी सबसे पहले

हमारी पर्सनैलिटी में जो रुकावट है ना वो हेजिटेशन है है ना तो लैंग्वेज जैसे आज हिंदी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी है पर क्या है ना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना भी मैं ये नहीं कहतीदार इंग्लिश बोलो फ्लुएंटली आप बात कर दो ना आपने जिंदगी में बात ही नहीं की तो इतना जल्दी कवर अप करना कर पाना इजी नहीं है पर फिर भी उस लैंग्वेज पे कमांड आप

को दूर करेगा यानी कुछ कुछ इंग्लिश आपको सीखना हेल्प करेगा उसके लिए आप अच्छी वोकैबलरी बुक्स पढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके जैसे मैंने मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं तो धीरे धीरे जब मैं देखती थी अपने क्लासमेट्स को कि वो बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं टीचर करते हैं तो मोटिवेट होती थी तो मैंने डिक्शनरीज पढ़ना स्टार्ट किया रोज के दस दस वर्ड लिखना स्टार्ट किया फिर तो उसके मीनिंग सेंटेंस में फ्रेम करना ऐसे करते करते

आपका खुद का एक वोकैबुलरी सेक्शन है तो उससे दूर होता है क्योंकि चार लोग बात कर रहे हैं तो आपको बात करने के लिए लैंग्वेज है ना हिंदी है तो बहुत अच्छी हिंदी होनी चाहिए इंग्लिश है तो उसमें भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए नहीं। दूसरा नहीं। अगर मैं expect बात करू स्किल एंड री यानी अगर आपको करिज्मेटिक पर्सनैलिटी को इनकलकेट करना है तो सीख

है ना तो जब तक आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे अपने आप को रीस्किल सीखेंगे नहीं तो आप आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते आप प्रेजेंटेबल नहीं हो पाएंगे तो इसलिए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो कोई फील्ड बुरी नहीं होती जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो चाहे वो, चाहे वो हो चाहे वो सिंगिंग हो चाहे वो डांसिंग हो तो किसी भी फील्ड में आप सीख बहुत कमाल कर सकते हैं है ना क्योंकि मौके अक्सर उन्ही के पास आते हैं

जो कोशिश करते हैं उस चीज के लिए है ना प्रकृति आपको भर भर तैयार है है ना नहीं कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब यूनिवर्स देखता है ना कि तो आप किसी चीज के लिए बहुत निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो यूनिवर्स खुद आकर आपको है वो अपरचुनिटीज तो आप स्किल करना और ई करना इसका दूसरा एजेंडा है तीसरा मैं कहूंगी अंडरस्टैंडिंग करना

यानी कि किसी चीज की डीपली जाकर उसको समझना यानी देखो ना कहते हैं ना एक अनाड़ी और एक खिलाड़ी क्या अनाड़ी क्या करता है बिना सीखे चला मैदान में, में उतरता है है ना तो हकीका पा और खिलाड़ी जो है वो ट्रेनिंग पे जाए, ट्रेनिंग करके पूरा सीख कर जाएगा देखो अब जैसे कमांडोज होते हैं ना एक स्टाफ ट्रेनिंग के बाद ही उतरते है ना मैदान में, में। हुँ, हुँ, तो अगर वो कमांडोज बिना ट्रेनिंग के उतर जाए तो या फिर एक बिना ट्रेनिंग के सर्जरी करने लगे तो क्या रिजल्ट होगा

है ना तो पूरा नहीं, करियर बर्बाद हो सकता है तो सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट है सीखने के साथ अंडरस्टैंडिंग करना ये अंडरस्टैंड करना कि मेरे लिए वो कौन सी चीज अच्छी है जो मैं सीखना चाहता हूँ जिसे मैं हंड्रेड परसेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ क्योंकि जिसको आप अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे सकते ना उस चीज में आप चाह कर बिना बेस्ट नहीं दे पाते हो तो किसी के उस चीज में जाए जिसमें आपको बहुत इंजॉय करते हो तो सीखना ही भी हो जाता है

Hmm. तो इसका मैं पहले बात कर पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट के लिए ऑप्टिमिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है पहला रोल क्या नहीं निभाता है ऑप्टिमिज्मिज्म से हमारा मतलब है पॉजिटिविटी अगर आप पॉजिटिविटी को एक्वायर करेंगे ना तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है तभी तो कहते हैं ना इम्पॉसिबल इेज आई एम पॉसिबल है ना कोई चीज अगर एक एक पैर का आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है तो हमें क्या करना है मॉडल्स अपने आगे

अपने आंखों के सामने रखने हैं यानी पॉजिटिविटी तब आएगी ना हम ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो इतने एफिशिएंट नहीं थे पर फिर पॉजिटिविटी के दम पर और अपनी स्किल्स के दम पर उन्होंने वो कर इम्पॉसिबल था है ना? तो अपनी एबिलिटीज को फिगर आउट करना है कि मतलब मेरे में 20 परसेंट है तो एट्टी वो मेहनत से आएगा बिना मेहनत से कुछ नहीं आएगा पर निरंतर प्रयास वो बोधराज की कहानी सुनते थे ना हम क्लास

तू मैं शायद एनसीआर की बुक में आपने भी सुनी होगी है ना हुँ, तो हुँ, उसके टीचर ने क्या कहा तुम निकम्मे हो तुम कर नहीं सकते तो तुम क्या करो बेहतर है घर चले जाओ बिल्कुल है ना वो कहानी तो उसने जब देखा कि एक मटके को बार बार सीमेंट पे रखा जा रहा है तो भी निशान आ गया उस पर तो उसने कहा अगर इस निशान आ गया तो मैं इतना भी निकम्मा नहीं हूँ की मैं भी प्रैक्टिस से सीख सकता हूँ तो वापिस गया और बहुत बड़ा विद्वान पंडित बना तो एक एक चीज

करती यानी अपनी एबिलिटी को फिगर आउट करो कितने परसेंट है टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट और एट्टी परसेंट निरंतर प्रयास से वो आ जाएगी उस क्या हेल्पफुल है बुक्स है ना जितना टाइम हम मोबाइल आजकल के जेनरेशन अगर आधा समय बुक्स में देंगे तो हमारे टारगेट को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता यानी कुछ बुक्स है जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं

बहुत तो आप उन अमीर लोगों की कहानी पढ़िए जैसे एक बुक है मेरे पास द रिचे रिचेस्ट मैन इन बेबलियन ये मेरा बेटा पढ़ता है ये जॉर्ज क्लाजन ने लिखा है ये बहुत अच्छा बुक है है ना एक द रिच डैड एंड द पुअर डैड ये कहानी हुई एक गरीब बच्चा बहुत अमीर बना है ना क्योंकि उसने रोल मॉडल रखा एक सेपियंस है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बहुत अच्छी बुक है वो कैबरी की बुक है पॉवर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड

बेहतरीन किताब है यानी कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपको एक्टिविटी की तरफ ले जाती हैं, जैसा सुनोगे जैसा देखोगे वैसा बनोगे तो मतलब आप ज्यादा फोकस करते हो ना वो चीजें आपके अंदर इनकल्केट होने जाती है फिर जैसा सोचोगे तुम तो वैसा बन जाओगे ना ये तो लगी थे, है ना? जैसा सोचोगे तुम तो वैसा

जाओगे यानी सोच से शुरू होता है हमारा कामयाबी का पहला पड़ाव यानी सोचो दिन रात कि मैं कामयाब तो दूसरा इसका एजेंडा है यानी ऑब्जर्वेशन पहला मैंने बताया ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी अच्छी किताबें सुन पढ़ो और दे, अच्छे दे। लोगों से मिलो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं नेगेटिव लोगों से कितना जितना किनारा करेंगे उतना अच्छा जो आपको ये जतलाए कि

तुम कमजोर हो ये नहीं कर सकते उन लोगों से कोसो दूरी बनाए रखें उनके पास भी ना जाए है ना तो नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए क्योंकि उनका सर्कल भी नेगेटिव है तो इसलिए ऐसे लोगों से आप जुड़ाव रखें जो आपको प्रोत्साहित करें जो पॉजिटिव हो तो आप पहला पड़ा है दूसरा है ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना क्या ऑब्जर्व करना जो आप बनना चाहते हो अब एक डॉक्टर साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करेगा तो फिर कैसे डॉक्टर बनेगा

है ना एक खिलाड़ी डॉक्टर को ऑब्जर्व करे तो कैसे डॉक्टर बनेगा यानी जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में आपको कार्य करना है रोल मॉडल आप चाहे तो अपने ना कमरे में एक तो पिक्चर्स लगा दीजिए जैसे विराट कोहली क्रिकेटर बनना है तो विराट कोहली या धोनी महेंद्र सिंह या आपको इंटरनेशनल स्टार उनकी पिक्चर्स लगाए उनको बार बार देखें कि ये कैसे बने है ना उनकी उनकी बुक्स पढ़े उनकी हिस्ट्री को जाने तो मतलब वो रोल मॉडल तो आपको मोटिवेशन मिलेगा

तो ऐसे लोगों को देखने से आप क्या मतलब अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश में जुट जाते हो बार बार आपको ना हिम्मत आती है ये बने हैं तो मैं भी जरूर बन के दिखाऊंगा हाँ या दिखाऊंगी तो ऐसे डॉक्टर अपने उन उसको रखें जिनमें वो क्वालिटीज हैं है ना मुझे एमडी करनी है या मुझे बहुत बड़ा सर्जन बनना है तो उनको देखिए साइंटिस्ट को देखिए कलाम को देखिए है, है ना तो वो भी बहुत छोटे बैकग्राउंड से थे तो कहाँ पहुंचे

ना, तो ऑब्जर्व करनी है क्वालिटीज को और फिर उनको अपने में धारण करना है और जब क्वालिटीज आएंगी आपके अंदर तो फिर मेहनत उतनी मुश्किल नहीं रहती तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन यानी ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी ऑब्जर्वेशन मतलब रोल मॉडल को देखना जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसे देखिए उनके बारे में जानिए वो कैसे बने तो अच्छी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है इसके लिए इस,

आर्टिकल्स या अच्छे सेंटेंसेस को देखना है ना वो को शामिल करना हुँ, हुँ. तीसरा है ओथेंटिक ओथेंटिक मतलब रियल पर्सनैलिटी शो ऑफ नहीं करना है ना लोग क्या गलती करते हैं जैसे कोई हीरो हीरोइन को देखते हैं ना आजकल कॉपी बहुत है है ना यू <laughs> नो you know, क्या कर यू you नो know, क्या करते हैं ना शाहरुख खान ऐसे हाथ खोलता है ना कचरीना कैफ जो ऐसे कपड़े पहनती है तो वो उन्हें कॉपी करते हैं

है ना आपका फिगर वैसा नहीं है अगर आपकी पर्सनालिटी वैसे नहीं है तो लोग आपका उल्टा ना आप एक कहते ना एक फनी ट्रैट बन जाते हो है ना मजाक का विषय बन जाते हो तो लोग आपसे आपसे मिलेंगे पर आपसे दूर भागेंगे तो वो दिखावा नहीं करना है जो आप नहीं है है ना दिखावे से दूर रहना है रियल बनना है जैसे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बात करूंगी धीरू भाई को कौन नहीं जानता है ना

पूरी दुनिया धीरू भाई को जानती है अनिल और मुकेश अम्बानी जी के स्वर्गीय पिताजी तो उनका इनकम तब नहीं था वो गांव से थे एक नॉर्मल बैकग्राउंड के थे बट वो ना फाइव स्टार करते थे महीने में एक बार और वहाँ एक कप चाय पीकर आते थे तो उनके फ्रेंड कहते थे तुम इतनी कम इनकम में इतना पैसा तुम वीकली जाते हो चाय में उड़ा देते हो ना इसका क्या मतलब है?

कहते हैं मैं वहां चाय पीने नहीं जाता हूँ मैं वहां उन अमीर लोगों को देखने जाता हूँ कि उनका स्टाइल उनका हाव भाव वो कैसे चलते हैं वो कैसे बात करते हैं कैसे मिलते हैं और उनसे उनकी मैं बात सुनने की कोशिश करता हूँ कि वो उस फील्ड में कैसे आगे बढ़े है ना क्या मुझे सीखने को मिल सकता सीखने के पर्पज से जाते थे शो ऑफ करने नहीं जाते थे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना चाय पीना तो यानी अपनी जिंदगी की

ये एनर्जी को में जितना लगाएंगे उतना पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी इसमें आपका यूट्यूब भी हेल्प कर सकता है है ना जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते तो बाहर जाके पैसा का खर्च करना तो यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग में आपको हेल्प करते हैं तो बी रियल रियलिस्टिक है ना आर्टिफिशियल और फेक नहीं बनना है वो नहीं पहनना है जो हमें सूट नहीं करता और वो नहीं खाना है जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता

है ना तो एक हमारा डाइट भी बहुत डिपेंड करता है डाइट से भी कहते हैं ना डाइट से क्या नहीं डाइट भी हमारी पर्सनालिटी को निखार लाती है डाइट पे फिर हम कभी बात करेंगे पर ऑथेंटिसिटी हाँ रियल बनिए और आर्टिफिशियल मत बनिए हाँ और तीसरी बात है कि सुनिए ज्यादा और बोलिए कम और बताए क्यू पूछे क्यों क्यों क्योंकि ईश्वर ने

हमको दो कान दिए हैं और एक ही मुख दिया है है बिल्कल, ना बिल्कल। क्यों दिए हैं दो कान ईश्वर ने दो कान इसलिए दिए हैं कि हम अच्छे लोगों की बातें ज्यादा सुने और जहां बोलने की जरूरत है उतना बोलें और वहीं बोलें। गलत जगह पे और गलत बात कहना आपको बहुत है, कहते ना भारी पड़ जाता है क्योंकि लोग कहते ना मार तो भूल जाते है ना पर बात नहीं भूलते

तो इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए ये भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है है ना थिंक बिफोर यू स्पीक यानी बोलने से पहले सोचिए कि आप जो बात बोलने जा रहे हैं ये किसी को हर्ट तो नहीं करेगी क्योंकि जब लोगों को आपकी बातें हर्ट करेंगी लोग आपसे अपाठ होना शुरू हो जाएंगे आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे तो इस चीज को भी अपलिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारे लाइफ का जी

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी विशेष सभीनर्स को अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं आप हैं सुना है पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो मिस करते रहो

वैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे श्रेष्ठ कर्म का आधार है

पल पाओगे

जाओगे

जैसा फल पाओगे जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी बातें हो रही सोनिया जी से और काफी अच्छा उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं पर्सनालिटी क्या है वो तो हम समझे लेकिन उसको डेवलप करना हर व्यक्ति को अपने आप पे काम करना होता है क्योंकि यही एक बड़ा मुश्किल सा काम हमें लगता है कि हमें आज के समय में आज के जो चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई आज लोगों को बस सिर्फ

चीजें हाथ में मिल जाए <laughs> ये एक बड़ी हमारी बुरी आदत सी हो गई है आ, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो हम लोगों के अंदर जो है एक पॉजिटिव चेंज के बजाय एक नेगेटिव चेंज आता जा रहा है हम लोग आलसी बनते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी को हम लोग एज ए टूल यूज करना चाहिए लेकिन हम डिपेंडेंट हो रहे हैं

और हम कंप्यूटर और ये सारी चीजें लगाकर लोग भी कम कर देते हैं और एक बंदे को कंप्यूटर पर लगा देते हैं उनको बता देते हैं ये चीजें करो और हम बैठे रहते हैं तो इस वजह से चीजें जो है थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं धुलमिल हो गई है तो फिर से उसे झटकना चाहिए जैसे किसी आईने को अगर हम

आ, रखे रखे एक ही जगह पे और उसको अगर हम लोग क्लीन नहीं करते हैं तो उस पर धूल जम जाती है और जब आप चेहरा देखेंगे <laughs> तो आपको साफ़ नहीं दिखाई देगा इसलिए ज़रूरी है कि आईना साफ हो तो चीज़ें दिखाई दें तो अब बात करते हैं कि सोनिया जी आपको जब पर्सनालिटी के बारे में आपने किस तरह से अपने ऊपर काम किया वो कहाँ से शुरू किया आपने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी हमें शेयर कीजिए

थैंक यू बहुत ही खूबसूरत सवाल है तो मैं कभी सोचती थी कि सोचती थी कि कोई कभी मेरे से ये पूछेगा <laughs> कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में सुधार कैसे आया कि तुम आज मतलब जहाँ जाती हो तो जैसे मुझे कहा अब कि तुम जहाँ जाती हो ना वहा रौनक छा जाती तो तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है तो अभी सेंटर पे भी जाती हूँ तो वो भी बहुत अप्रीशियट करते हैं है ना वहाँ के

जहां तो तो तो भी जाते हो वो वो को मैंने कैसे कैसे किया किया या कैसे किया, वो मेरी सीखने की ललक थी नहीं, नहीं, तो जैसे मेरा उंड वैसा नहीं था जौ... और ज्वाइंट फैमिली में जब मैं कुछ इंग्लिश में बात करती थी मुझे अच्छा बात करना तो वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, थे वो बोलते थे वो... बड़ी अंग्रेज आई ये तो मैं

उस उसको भी मैं पॉजिटिव सेंस में लेती थी कि अच्छी बात है पूरी फैमिली में मैं इंग्लिश में बात करती हूँ तो फिर भी मेरा सीखने का ना वो जो एक एक पैशन था वो कम नहीं हुआ बढ़ता ही गया उसके बाद की मेरे को बचपन में टैलेंट तो था बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बिना किसी गाइडेंस के मुझे ईश्वर का ऐसा सपोर्ट था भगवान का मैं पूजा पाठ बहुत करती थी और बातें करती थी अपने परमात्मा तो वो मुझे वो टैलेंट वो देते थे कि

बचपन से मैं किताबें बहुत पढ़ती थी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ ये ये जो भी सुन रहा है ना इसको ध्यान से सुनिएगा आज क्यों बच्चे हमारे पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि एक बहुत एक ऐसा गैजेट उनके हाथ में है जिसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं है ना बहुत सारी गार्बेज कहते हैं ना गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट दूसरों की वीडियो देख देख सिर्फ फालतू आ रहे हैं और कुछ नहीं तो हमारे टाइम जब अच्छा ही गैजेट नहीं होते थे तो हमारा खाली टाइम ना

कॉमिक बुक पढ़ने में या फिर चम्पक होती थी या फिर वो स्टोरी uh, बुक्स होती थी ना बड़ी अच्छी अच्छी तरह की जिसमे मॉरल हाँ तो वो साबु और वो

ना ऐसी कॉमिक्स भी होती थी ऐसी स्टोरी बुक्स भी होती थी वंदना ऐसी तो एक, एक एक में में तो किराए पे लेती थी, एक थी मेरे के वहां ये रेंट पे देते थे एक रुपया अच्छा, एक दिन अच्छा। का <laughs> <laughs> तो मुझे मुझे रोज के हमारा अपना थिएटर था तो ऐसी इनकम की कमी नहीं थी फिर भी हमारे पापा हमें पांच रुपए देते थे रोज के जिसमे से तीन रुपए की ना मैं कॉमिक बुक किराए पे लाती थी घर पे

और एक ही दिन में पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैं वो बुक्स बहुत पढ़ा करती थी इतना पढ़ा करती कहीं से मिल जाए बुक मिल जाए बुक मिल जाए स्टोरी बुक मिल जाए तो वो पढ़ते रहने से तब तो मेरा जो ब्रेन है मेरा जो राइटिंग स्किल बढ़ता गया मुझे पता ही नहीं चला उसके बाद मैंने शायदी करना स्टार्ट किया पोइट्रीज लिखना स्टार्ट किया पोइट्रीज मुझे की बड़ी आदत थी ना

किचन में काम करते में गुनगुनाती रहती थी कुछ ना कुछ शायद मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं थी जो परमात्मा पिता इस मेडिटेशन के बाद मुझे बहुत चेंज नजर आया मेरी वॉइस में भी तो नहीं। नहीं। वो इतना पहले नहीं था गुनगुनाने की आदत बहुत थी तो इस तरह गाने लिखना शुरू किया गाने पोजीशन भी कब मैं करने लगी मुझे पता ही नहीं चला ये वो बुक्स पढ़ने का एक पॉजिटिव जो रिजल्ट मेरी लाइफ में आया और वो की बुक पढ़ने से

वो मेरी अपनी एक डिक्शनरी मेंशन होती गई तो बोलने का मुझे फिर जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन होते सभी टीचर्स के पास भागते थे और मैं अपना डिबेट का कंटेंट खुद लिखती थी यानी अच्छा। विदाउट कोई और हमेशा मेरा प्राइस फर्स्ट आता था हु, हु, हु. और मैं हैरान होती थी हमारे हिंदी टीचर बोलते थे कि सोनिया तुम्हारा कंटेंट <laughs> तो हो जब आपको टीचर आपका कंटेंट मांग रहा है तो मतलब आपके कंटेंट में दम है

और जब मैं बात करती थी डिबेट बोलती थी तो तालियां बहुत बजती थी तो उससे मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है ना इस तरह मेरे बोलने का भी जो मेरा टैलेंट है बिल्ट अप होना स्टार्ट हो गया ना जिस चीज पे आप काम करते हो लगातार निरंतर करते हो कोशिश ना नहीं किया कभी जिंदगी में बिल्ट ना बिल्ट नहीं बिल्ट होता मेरे से फिर तो जैसे कभी कुछ ताकि तुमको ना अभी जैसे ऑनलाइन भी कभी क्लास लेने का मौका मिलता है तो एक

सोनिया सब ना आपकी क्लास एंजॉय करते हैं तो अभी एक घंटे में क्लास ले लोगे कोई ऐसे रेडी नहीं हूँ कुछ नहीं होगा हाँ हो जाएगा हाँ, हो जाएगा तो कहते कि मतलब हो जाए तुम्हारी तो डिक्शनरी में ना नहीं होता कभी कि नहीं हो पाएगा ना मैं रेडी नहीं हूँ तो ना नहीं करिए मौके के लिए तैयार रहिए क्योंकि जिंदगी कभी भी आपको मौका दे देगी और वो मौका आपको पता नहीं कहाँ ले जाए हमारे सिस्टर शिवानी

ये मेरे लिए सिस्टर शिवानी रोल मॉडल है क्यों मॉडल हैं? कि जब उनको पहला चांस मिला रेडियो पे बात करने का तो उन्होंने ना नहीं किया मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी तैयारी नहीं है और मैं क्या बोलूंगी है ना यस के साथ आगे बढ़े और आगे तो इंटरनेशनल लेजेंड है इनको कौन नहीं जानता है ना इस ये मतलब मेरी एग्जाम्पल वो है मेरे लिए रोल मॉडल वो है कोई भी हो सकता है जो आप ना करते हो ना तो जिंदगी आपको हर मौके के लिए ना करने लगती है

तो वो बुक्स मेरे को हेल्प करी वो जो मैं गुनगुनाती रहती थी हर समय उसे ज्यादा नहीं सीखा म्यूजिक मैंने साल भर ही सीखा होगा पर फिर भी ठीक गा फिर डांस मैंने सीखा एक साल का तो जब मैं जॉब टीचर बनी पहले सिर्फ डांस टीचर से करियर स्टार्ट किया और मुझे याद है कि मुझे मौका मिला कि आपने बारह बच्चों की यानी इलेवन ट्वेल्थ के बच्चों की टीम लेकर आपने इंटरनेशनल सॉरी सॉरी नेशनल प्रोग्राम रेड क्रॉस का

वहां आपको जाना है और प्रेजेंट करना है हमारे जीएनके को तो जीएनके से सिर्फ हमारा स्कूल सिले, सिलेक्ट हुआ था जहां मैं जॉब करती थी तो और मैं ना नहीं किया कि मैं कैसे जाऊंगी कैसे नहीं फिर भी पूरी हिम्मत से ठीक है राइट सर आई गो तो पूरा अरेंजमेंट करके गई बारह बच्चों की टीम के साथ उनकी संभाल करना है काउंसलर और रोज हमें एक नया कॉम्पिटिशन आता था कि ये दो तीन घंटे में आपको बच्चों अपने दो बच्चों को प्रिपेयर करके लाओ आज डिबेट लाओ आज डांस लाओ आज सिंगिंग लाओ

तो आज आपको पोइट्री सेक्शन करना है ना ऐसे ऐसे हमारे 12 कॉम्पिटिशन्स जो थे वो पांच दिन का था हमारा प्रोग्राम जिसमें पूरे इंडिया से हर स्टेट से स्कूल आया था एक जी तो जब कंपटीशन जब पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ पांचवें दिन तो हमारा जो स्कूल था हमारा सेकंड नंबर पे आया यानी 14 अवार्ड हमें मिले थे चौदह अवार्ड जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और

डिबेट में हमारे बच्चे जीते सिंगिंग में हमारे बच्चे जीते पोइट्री में हमारे बच्चे जीते है ना रिपोर्ट कॉम्पिटिशन में जीते और मेरा जो सेक्शन था मुझे रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी मेरा फर्स्ट प्राइज आया जबकि मुझे कोई तैयारी नहीं थी तो वो नेशनल अवार्ड लाना और फिर मुझे जब मैं वापस आई वो चौदह अवार्ड लेके स्कूल ने बहुत अप्रिशिएट किया और सीधे मेरी प्रमोशन हो गई कल्चरल कोऑर्डिनेटर और फिर गवर्नर साहब ने स्पेशली इन्वाइट किया हमें

बारह बच्चों की टीम के साथ मुझे इनवाइट किया प्रिंसिपल भी गया पर्सन भी गया और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया वो आज भी मेरे पास फोटोग्राफ है वो मेरी जिंदगी का ना एक बहुत खुशनुमा पल था जब गवर्नर साहब ने स्पेशली हमारे लिए फीस रखा था शाम को और सम्मानित किया बच्चों को और मुझे तो इस, इस तरह नेशनल अवार्ड के साथ इंटरनेशनल अवार्ड भी मैंने जीते बिना किसी ट्रेनिंग के मतलब मैंने कोई ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली सिर्फ मैंने सीखा जिंदगी से

अपने आप से किताबों से और कभी कुछ सर्च करके मिल गया या कोई एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखने की लगन तो मुझे जो आज मेरी जिंदगी में जो भी अवार्ड्स हैं या जो मैंने सीखा या मेरे को बहुत अप्री मुझे तो लकी चाम कहा जाता था लकी चाम है जिस कॉम्पिटिशन में होती है वो तो पॉजिटिव एटीट्यूड यानी बहुत पॉजिटिव रहती थी मैं हुँ. कि ये मुझे बेस्ट देना है मुझे बेस्ट देना है उसके लिए मेहनत करती थी

जैसे मेरे बच्चे भी किसी कंपटीशन में जाते थे तो टीचर्स पूछते थे हु कंटेंट फॉर यू तो कहते थे माय मोम तो कहते थे आई ग्लैड टू मीट योर मोम तो टीचर बोलते थे आपकी मम्मा से अच्छा ये वही सोनिया है जो इतना अच्छा कंटेंट फिर ऐसे आर बनने का हुआ मैं गई वहाँ पे तो मुझे बहुत सारे मौके मिले वहाँ शो करने के कि वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है और मेडिटेशन के बाद

जो गुण मुझे ईश्वर ने दिया उस परमात्मा का तो मैं जितना धन्यवाद है पर परमात्मा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं है ना कितना मैं तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं सौ कदम बढ़ाओ ये गलत नहीं है ईश्वर करता है मदद वो सौ नहीं हजार हजार कदमों से आपके साथ है पर आप एक कदम तो उठाओ आपको जुनून तो लाओ अपने जीवन में करना है कुछ भाई करके रहना क्यों नहीं करना है कर सकते हैं

छोटी हाइट है तो क्या हो गया ना छोटी तो क्या नाक टेढ़ी है तो क्या हो गया रंग काला hmm. है तो क्या हो गया नहीं इन सब से इम्पोर्टेंट है मेरा मेरी और अगर पर्सनैलिटी फेस पे जाते तो महात्मा गांधी का इतना नाम नहीं होता महात्मा hmm. गांधी चेहरे से नहीं बने चलन से बने उन्हीं की तरह तो ये मेरा छोटी था थैंक uh, यू इस क्वेश्चन को मेरे लिए पुट करने का <laughs>

और इस खूबसूरत बातचीत का जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जो आपने विस्तार से अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की आपने और किस तरह से वो चीजें आपके बीच में आई तो जीवन का यही खूबसूरती है कि जीवन आपको मिला है उसको अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं

बाकी जैसे कि हमने अभी बहुत सारी कलाएं हमारे पास ईश्वर ने देकर रखी हैं उसको सिर्फ आप एक बार जो है कागज पेन से उतारने की कोशिश कीजिए और उसे कागज पेन ये सेकेंडरी है लेकिन आप उसको पहले अपने मन में लाइए अपने भावनाओं में लाइए अपने इमोशंस में एक अच्छे व्यक्ति का इमेज जो है आपको क्रिएट करना है जब तक आप अपने इमोशंस और अपनी भावनाओं में खुद अच्छे नहीं बनेंगे

तो बाहर कितना भी आप अच्छा बोल के या फिर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उतना असर नहीं करेगा इसलिए गांधी जी की वो कहानी शायद आपको याद हो कि बच्चा गुड़ खाता है माँ उसको लेके जाती है कि ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है इसको मना करना है तो गांधी जी बोलते हैं कि आप आ जाओ पाँच दिन के बाद या कुछ ऐसी स्टोरी है बोलते इक्कीस दिन के बाद आप आ जाओ तो फिर इक्कीस दिन के बाद सिर्फ गांधी जी ये बोलते हैं कि भाई आप गुड़ मत खाओ गुड़ खाना ठीक नहीं है

तो मां आश्चर्य हो जाती बोले ये बात तो एक दिन पहले ही बता देते उसी दिन <laughs> तो इतना दिन क्यों लगा है। तो उनका कहना ये था कि मैं भी खाता था गुड़ तो मैंने बंद मैं किया भुण तो भुण मैं बच्चे को बोल पा रहा हूँ <laughs> तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है जो हमारी पर्सनालिटी के साथ हमें एडिशनल करना है कई बार हम लोग जो है वो चीजें मिस कर देते हैं और इसके वजह से लोग आज देखिए आपके पास व्हाट्सअप है गूगल है इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास चारों तरफ है

लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आदमी इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन अंदर नहीं आदमी के ही है, तो की बहुत जरूरी है तो वो चीजें जो है आपको यहाँ इम्पोर्टेंट रोल करता है की आपको कैसे अपने पर्सनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है डेवलप करना है तो यहाँ अप्लाइड साइंस काम करता है की कि आपने कितना ज्ञान को अपनी लाइफ में यूज किया है या धारण किया है

वो ज्यादा मायने रखता है तो आइए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर सोनिया जी से बात करते हैं आप सुनाए है

पिता का कहना माने और चेत की क्यारी में पवनता पुष्प उगा मंग चेतना से सकल

के वातावरण सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में अति के वातावरण में पवित्रता की दिव्य ज्योत जगाए स्वर्ण प्रभात धरा पर फलाये की क्या

की क्यारी में पावनता के पुष्प गाय चेत की क्यारी में पावनता के पुष्प

कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और आशा करूंगा कि आपको जो बातें आपने सुनी और किस तरह से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उसके बारे में भी हमने देखा अच्छी एग्जांपल के साथ सोनिया जी खुद अपना उदाहरण देकर हमें बताई है तो जाते जाते मैं सोनिया जी चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को अपने पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन करना है कैसे डेवलप करना है उनके लिए क्या टिप्स एंड टेक्निक बताएंगे

जी बिल्कुल पर्सनालिटी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, है जितना हमारे लिए करियर क्योंकि करियर से पहले पर्सनालिटी आता है यानी कि आपका पर्सनालिटी सिर्फ ये नहीं जैसे हम पहले बात कर चुके हैं ना पर्सनालिटी का जी. मतलब है ग्रो करना अपने वर्चुअल हैबिट्स uh, को अपने आंतरिक गुणों को और अपने स्किल्स को बढ़ाना ये पर्सनैलिटी है तो जैसे एक इंसान तभी हटके लगेगा ना जब कुछ हटके सीखेगा तो

है ना तो दस लोग बैठे हैं एक पार्टी में बैठे हैं यू नो कैसे किसी प्रोग्राम चल रहा है कोई फंक्शन चल रहा है तो उसमें एक ने अपने गले को तैयार किया है अपने गले पे जरूरी नहीं है उसकी आवाज बड़ी मधुर है कई ऐसे हैं जिनकी आवाज अच्छी नहीं है पर सुरताल और लय का बहुत उनको ज्ञान रहता है ना तो जहाँ भी गाते हैं समा बांध देते हैं तो ऐसे लोगों के बीच में जो होता है ना तो कैसे अट्रैक्शन बढ़ता है होता है ना वो डिफरेंट लगता है

ऐसे कोई एक प्रोग्राम है किसी ने नृत्य कला सीखा है सीखा है ना उसने तो बिना सीखे तो नहीं उतरा होगा वो मिल्कुण, मिल्कुण। ना तो तैयारी के साथ आया है तो जब उसे देखते हैं तो तालियों से कितना उसका वेलकम होता है तालियों से कितना अप्रिसिएशन मिलता है जो उसे मोटिवेट करता है वो और, और आगे बढ़ता है उसके रास्ते खुलते जाते हैं तो इतना किसी कोई पेंटर है है ना पेंटिंग कॉम्पिटिशन में एक मास्टर पीस बनाता है बहुत अच्छा बनाता है नहीं भाई जेठो तो कोई बात नहीं जरूरी नहीं आप पहली बार में ही फर्स्ट आ जाए

पर हुँ, निरंतर प्रयास से जीत दूर नहीं होती आपसे दूसरा है कि पर्सनालिटी आपके ये तो हो गया बच्चों की बात पर्सनालिटी बड़े लोगों के लिए क्या है आपका व्यवहार जैसे देखो आप उस फेस से निकल गया आपका करियर का टाइम निकल गया पर आप अब बड़े हो गए हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसे ग्रो बिल्कुल तो उनकी पर्सनैलिटी तो उनका आंतरिक गुण है व्यवहार है हुँ, उनका बिहेवियर है तो जैसे कहावत आपने सुनी होगी ना

आपको याद आए तो जहाँ गुड़ होता है वहाँ पे आती है ना और बिल्कुल, बिल्कुल। सुना है ना आपने तो मतलब उसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब मक्खियाँ हो गई और आप गुड़ हो गए तो सिर्फ कहा ना <laughs> <चाहिए बात laughs> तो, तो बोलेगा तो क्या मतलब आपका बुढ़ यू मीना मक्खिया है <laughs> मतलब शहद की मक्खियाँ तो यूजफुल होती है ना इसमें भी पॉजिटिव विचार लाया जा सकता है शहद काम आती है यानी मीठा

होता है वहाँ मीठे में एडिक्शन भी होता है आप कुछ मीठी चीज तो माइंड के ना खाते तो है व्यवहार मीठा, तो मीठा होगा तो नहीं, आपके आस पास लोगों की भीड़ लगने में टाइम लगेगा क्या आजकल के आजकल जो सिनारियो है ना ये है कितना पेन है स्ट्रेस है टेंशन है एंजाइटी है ये नॉर्मल है पर

मैं खुश रहता हूं, खुशहाल हूं, मेरे पास तो खुशी की कमी नहीं ये नॉर्मल नहीं लगता किसी को नहीं लगता ना तो इसलिए करिज्मेटिक पर्सनालिटी के लिए सबसे पहले आपका बिहेवियर इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के बीच में तभी अच्छे लगोगे ना जब आप किसी का भी गम पी जाओ है ना कोई परेशान भी आपके सामने आए वो हस्ता हुआ जाए इसको कहते हैं पर्सनैलिटी ये नहीं की आपने या आपने दस की घड़ी पहन ली आपने लाख रुपये का मोबाइल पकड़ा

तो उसमें वो किसी के लिए क्या यूजफुल है है किसी के लिए कोई आपको अप्रिशिएट करेगा आपने दो लाख का मोबाइल लिया ठीक है ओके पैसा है ले लिया है ना क्वालिटी नहीं है पर आप कितने रोते हुए लोगों को हंसा सकते हो कि गाइड कर सकते हो अगर पैसा है तो हेल्प भी कर सकते हो है ना अगर आपकी आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपनी बॉडी से हेल्प कर सकते हो पैसा अच्छा है तो कभी किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सकते हो वो भी पर्सनैलिटी है आपकी

आज इतने बड़े बड़े टाइकोन्स हैं जैसे अंबानी जी हैं, उनकी वाइफ कितनी चैरिटी करती हैं नीता अम्बानी जी हर एक सोशल जो सर्विस में है उनका नाम रहता है जैसे वो है मूर्ति की वाइफ हैं जो वो भी हुँ, काफी चैरिटी करती है ना गांव-गांव जाती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। मूर्ति जी जो इंफोसिस के मालिक है उस कंपनी के हुँ, आज उनकी वाइफ का कितना नाम है ना सोशल मीडिया पे छाई रहती है वो पर्सनैलिटी

उनकी बॉडी से नहीं बने वो पर्सनालिटी उनकी चैरिटी उनके गुड बिहेवियर से बने वो जाती है दूसरों को चाहली स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती है या फिजिकली स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती है बिल्कुल, ना बिल्कुल, कि, बिल्कुल, किसी को गिरे हुए को किसी की मदद करना प्यार यानी आपके व्यवहार लाइए सबसे है। बड़ा गुण है मधुरता ना तो परमात्मा कहते है ना कि मिश्री के जैसे बन जाओ बिल्कुल बिल्कुल इतना मिस्त्री बन जाओ ना कि कोई आपको

मीठा हो जाए उसका तो मीठा व्यवहार सबको अच्छा लगता है कड़वे बोल दुनिया को आपसे दूर कर देते हैं पर समझदारी से भी चलिए क्योंकि आजकल जमाना चापूसों का भी है, बिल्कल, बिल्कल। <laughs> है ना तो हर चीज <laughs> युक्ति युक्त होकर चलना है तो फूल नहीं जाना है अरे मेरे चार लोगों ने मेरी तारीफ कर दी तुम बहुत मीठा बोलते हो जाते हैं कुछ लोग ना तो ये उतना फूल नहीं जाना है

पर हाँ जहाँ आपकी जरूरत है वहां पर आपको हाथ अपने जरूर देने है। कहते हैं ना हैंड्स दैट और होलियर दिन द लिप्स दैट प्रेस यानी वो जुबान जो आपके लिए प्राप्त उससे बेहतर है आपके मदद के लिए आगे बढ़े जी, जी. तो वो बड़े लोग अगर आप किसी ना किसी की किसी तरह से मदद कर तो ये आपकी अच्छा, प्रश्न

Uh, सोनिया जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर और बात ही प्यारा सा संदेश भी आपने दिया तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करूंगा आपको आज का एपिसोड सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और करियर से ज्यादा हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप काम करेंगे

और मैं चाहूंगा कि इसे डीले मत कीजिए करियर से पहले इसके ऊपर काम कीजिए और उसके बाद आप जो है उन पर काम कीजिए और करियर तो आपका बनेगा ही जब आपने अपना पर्सनालिटी अच्छा बनाया तो करियर भी अच्छा बन ही सकता है एक बार हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सोनिया जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं और आप सभी विद्यार्थी मित्रों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और

फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही हमारे साथ नमस्ते हमा जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम शांति थैंक यू सो मच ये सूरज है तो है किरण बादल है तो है पवन प्राण है तो है तन मन सात सुरो

सरगम जो धरती है तो है सागर जलथल है तो है जीवन जीवन है तो है भगवन भगवान